धा ओम शांति शांति शांति शंकराचार्यं शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायन सूत्र्यतौ पुनः पुनः गुरु मूर्ति यो व्याप्त दक्षिणा मूर्तिभागिने नमः व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओतिश अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के हम लोग कर चुके हैं ष्ठकंडिका के मूल का विचार भाष्य का विचार होना है जो पंचम कंड रूप ब्राह्मण वाक्य के द्वारा विहित तो क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना है उसे मंत्र भाग के द्वारा समर्थित किया जा रहा है दो मंत्र बताए जा रहे हैं इस प्रकरण के प्रथम कंडिका से लेकर के पंचम कंडिका तक के ग्रंथ के द्वारा उक्त अर्थ के समर्थक के रूप में तो षष्ठ कंडिका में बताया गया तीसरो मात्रा मृत्युमत जो ओंकार की अकार उकार मकार रूप मात्राएं हैं ये विनाशी फल वाली होने से तथा स्वतः भी अनात्मरूप होने से विनाशी हैं अनित्य हैं संसार अंतपाती विनाशी फल की ही प्रापिका है तो फिर एक एक मात्रात्मक जो ओंकार है ओंकार की एक एक मात्रा है यदि विनाशी हैं विनाशी फल प्रापक हैं, तो मोक्ष तो नित्य फल है तो इन मात्रा-त्रयात्मक ओंकार भी विनाशी होने के कारण मोक्षरूपी नित्य फल का प्रापक कैसे होगा इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए मूलकंडिका में प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता, अनवि प्रयुक्ता इत्यादि वाक्याया और इसमें बताया गया कि ओंकार की जो अलग अलग तीन मात्राएं हैं उनका यदि केवल उनका वाचार्थभूत विश्वाभिन्न विराड़ ऐसे हिरण्यगर्भाभिन्न हिरन्यगर, तेजस और ईश्वराभिन्न प्राज के रूप में मात्र चिंतन करता है उपासक व्यस्त मात्राओं का एक एक मात्रा का तो विनाशी फल को प्राप्त करता है और उन्हीं मात्राओं को आलंबन बना करके इन मात्रा त्रयात्मक समस्त ओंकार का लक्षार्थ जो परब्रह्म है उस परब्रह्म की दृष्टि से यदि ओंकार का चिंतन करता है तो परब्रह्म ब्रह्म जो ओंकार का लक्षार्थ है आत्मरूप होने से नित्य है और उसका प्रापक बन जाता है समस्त ओंकार तो ओंकार की एक एक मात्राएं तथा उनके वाचार्थ रूप से ही जब उपासित होती है तो विनाशी फल की प्रापक जरूर होती है वह मृत्युमति है का अर्थ विनाशी फल की प्रापक है लेकिन ओंकार का इन विनाशी मात्रा त्रयात्मक ओंकार का लक्षार्थ रूप से इन्हीं मात्राओं का चिंतन करते हैं तो वे प्रापक बन जाती है नित्य परमात्म स्वरूप मोक्ष की इसे प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता इस वाक्य से कहा गया अने अन्योन्य सक्ता अने परस्पर संश्लिष्ट रूप से अनभिप्रयुक्ता यानी वही जो मात्राएं हैं वे संश्लिष्ट रूप से जब परमात्म ध्यान में प्रयुक्त तो होती है पर ब्रह्म के ध्यान में उपासक के द्वारा प्रयोग किया जाता है इन मात्राओं का तो वे मृत्युमति नहीं होती ऐसा ऊपर से जोड़ना अपितु अविचल जो परम शांत परमात्म स्वरूप है उसकी प्रापक होती है उसमें उपासक का आत्मभाव कराती है यह मात्राएं इसे उत्तरार्ध में कहते हुए कहा कि क्रियासु बाहतर मध्यमाशु सम्यक प्रयुक्ता प्रयुक्तासु न कंपते तो क्रिया शब्द से लेना आत्मध्यान रूप क्रियाएं और वह बहुवचन के आधार पर चार प्रकार की क्रियाएं लेना एक तो आकार के वाचार्थ मात्र का चिंतन दूसरा उकार की, उकार की के वाचार्थ मात्र का चिंतन और मकार के वाचार्थ मात्र का चिंतन रूप क्रिया ये तीन क्रियाएं होंगी और चौथी क्रिया है इन मात्रात्रायात्मक ओंकार का लक्षार्थ जो परब्रह्म है उस रूप से समस्त ओंकार का ध्यान रूप क्रिया ऐसी ये चार प्रकार की क्रियाएं हैं क्रिया क्रियासु शब्द से ग्राह्य और उनमें से जो वाचार्थ का ध्यान बताया गया बाह्य क्रिया ये भी वाचार्थ का ध्यान है बाह्य क्रियासु दूसरा मध्यम क्रियासु वो भी है उकार मात्रा के वाच्यार्थ का ध्यान और अभ्यंतर कहने से मकार मात्रा के वाच्यार्थ का ध्यान और इनमें मात्र प्रयोग करेंगे ओंकार की इन अलग अलग मात्राओं का तो वे जरूर विनाशी होगी इन्हें विनाशी फल की प्रापक होगी किंतु इन सब का जो लक्षार्थ है उस लक्षार्थ के दृष्टि से उपासित जो ये समस्त मात्रा त्रयात्मक ओंकार का ध्यान एक क्रिया है और उसमें इसके लिए लिखा सम्यक प्रयुक्तासु तो सम्यक आत्म ध्यान में प्रयुक्त ये तीनों मात्राएं होती हैं परस्पर संस्लिष्ट तो ग्य न कंपते ज्ञ शब्द से यहां पर लेना उपासक को तो उपासक समस्त ओंकार का लक्षार्थभूत परमात्म दृष्टि से ओंकार का चिंतन कर, करने वाला उसकी यह परमात्म दृष्टि से ओंकार की उपासना का परिपाक जब होता है तो वह इन आकार उकार मकार रूप मात्रात्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र था मात्रात्रय के वाचार्थ को देखता है ओंकार के लक्षार्थभूत परमात्मा में कल्पित जैसे रस्सी में कल्पित सर्प होता उसकी रस्सी के सत्ता से अलग सत्ता नहीं होती ओ सर्प रस्सी रूप ही होता है रस्सी से अलग विवेकी उसे देखता ही नहीं है जिसे रस्सी का ज्ञान है वो ऐसे समस्त ओंकार के लक्षार्थ का ओंकार में ध्यान करने वाला उपासक भी क्या करता है कि ओंकार को देखता है समस्त ओंकार को उसके लक्षार्थ रूप और ओंकार की एक एक मात्राएं तथा इन एक एक मात्राओं के अर्थ को ओंकार में कल्पित ओंकार कौन ओंकार का जो लक्षार्थ है आत्मरूप ओंकार है परावाणी रूप ओंकार है उसमें कल्पित देखता है वाच्य वाचात्मक वाच्य वाचकात्मक ये जो एक एक मात्राएं तथा तो उनका अर्थ है उनको और अध्यस्त अधिष्ठान से अलग नहीं हुआ करता इसलिए अधिष्ठान ही अधिष्ठान को ग्रहण करता है एक प्रकार से यह अर्थ निकलेगा और उसके कारण फिर विचलित नहीं होता न कंपते का मतलब विक्षिप्त तो नहीं होता उसे विक्षेप नहीं होता विक्षेप हमेशा अपने से भिन्न प्रतिकूल व्यवहार करने वाले से होता है और इससे भिन्न दूसरा कोई वो देख ही नहीं रहा है जब उपासना का परिपाक होता है तब ऐसा होता है तो इसलिए यह न कंपते ज्ञ इससे एक प्रकार से उसकी परब्रह्म में स्थिति बताई गई है और परब्रह्म ब्रह्म संसारातीत है अविनाशी है इस प्रकार ये समस्त ओंकार अविनाशी फल का प्रापक होता है ये यहां पर कहा गया भाष्य है भाष्य को देखिए तीसरा यानी त्रि संख्या का अकार उकार मकार मात्रा उंकार की जो ये अकार उकार मकार नामक तीन मात्राएं हैं ये कैसी हैं तो कहा मृत्यु मृत्युमत्य मतु प्रत्यायंत का प्रथमा कव है स्त्रीलिंग में इसलिए उसका ये तद्धित वृत्ति है ना वृत्ति पांच प्रकार की होती है कृत तद्धित समासनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्त उसमें से मृत्युमत्य एक वृत्तियात्मक पद है और ये है पांच प्रकार की वृत्तियों में से तद्धित वृत्ति और इस तदित वृत्तियात्मक पद के अर्थ का बोधक जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है विग्रह वृत्त्यर्थ वो बोधकम वाक्यम विग्रह तो वृत्ति के अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है विग्रह तो मृत्युमत्य इस वृत्ति के अर्थ को बताने वाला ये वाक्य है विद्यते मृत्यु विद्यते ता मृत्युमत्य ऐसा ये वाक्य है आ, एक मृत्युमत्य इस वृत्ति का अर्थ बोधक वाक्य इसलिए विग्रह विद्यते विद्यतेता मृत्युमत्य याने यासाम मात्राणाम तो जिन मात्राओं की मृत्यु यानि विनाश होता है उसे कहा जाता है मृत्युमत्य उन मात्राओं को कहा जाता है मृत्युमत्ये विग्रह करके तात्पर्य अर्थ बताते हैं मृत्यु गोचरात मृत्युगोचरात अनिक्रांता मृत्युगोचरा एवं इत्यर्थ तो जो मृत्यु गोचर है गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय तो मृत्यु गोचरात यानी मृत्यु विषयात अनिक्रांता तो मृत्यु के विषय से अतिक्रांत नहीं है का अर्थ है और विषय शब्द का अर्थ है यहां पर फल गोचर शब्द का अर्थ है विषय विषय का अर्थ है फल तो मृत्यु के विषय फल से यानी विनाशी फल मृत्यु गोचर फल होगा विनाशी फल और विनाशी फल से रहित नहीं है अतिक्रांत का तो अर्थ होता है रहित अनिक्रांत का अर्थ होगा रहित नहीं है का मतलब विनाशी फल वाली ही है तो मृत्युगोचरात क्रांता यानी विनाशी फलव्य ऐसा कह सकते हैं मृत्युगोचरा एवं इनका इनकी उपासना का फल भी विनाशी है और ये स्वयं भी यदि केवल वाचकात्मक है शब्दात्मक है तो अनात्मा होने से अतो अन्यत आर्तम के अनुसार स्वयं भी विनाशी है मृत्युगोचर है मृत्यु यानी विनाशी फल वाली भी है और स्वयं भी विनाशी है अब आगे ता आत्मनु्यान क्रिया सुप प्रयुक्ता इत्यादि वाक्य को देखने से पहले थोड़ा जो इति इसके विषय में देखिए कि टीका में प्रत्येक ब्रह्मदृष्टिच विना अनतिक्रमात मृत्युअनतिमा तो प्रत्येकम के पास में तीन नंबर टिप्पणी क्या नाम है टिप्पणी में टिप्पणी कार छ नंबर में कहते हैं ब्रह्म दृष्ट्या शेष तो प्रत्येकम ब्रह्म दृष्ट्या ऐसा एक पद जोड़ देना वहां पर ब्रह्म दृष्ट्या प्रत्येकम और ब्रह्म दृष्टिंच विना तदउपासका नाम और तदउपासका नाम के पास में भी टीकाकार कहते हैं बिना और तदुउपासका नाम के बीच में संहत्यापी ये जोड़ देना यानी प्रत्येकम ब्रह्मदृष्ट्यापि का तो अर्थ निकलेगा एक एक मात्रा की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने पर भी व्यस्त उपासना करते यदि ब्रह्म दृष्टि से एक एक मात्रा की मात्रा तो भी और त, तब भी क्या होता है मृत्युम अनतिक क्रमात ऐसा लगा न मृत्यु अनतिक क्रमात तो एक एक मात्रा की प्रत्येकम का अर्थ है एक एक मात्रा और उनकी ब्रह्मि से उपासना करने पर भी मृत्यु का अतिक्रमण नहीं होता और ब्रह्म दृष्टिया तदउपासका नाम तो ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि के बिना संहत्य तदउपासका नाम यानी समस्त ओंकार की उपासना कर रहा है लेकिन ब्रह्म दृष्टि नहीं कर रहा है केवल ओम ऐसा उच्चारण मात्र करता जा रहा है, उसमें ओंकार की दृष्टि नहीं कर रहा तो ये ब्रह्म दृष्टि के बिना समस्त ओंकार की उपासना हुई तो भी वो तो केवल ध्वनियात्मक शब्द मात्र हुआ शब्द मात्र का चिंतन किया अविनाशी ब्रह्म का चिंतन नहीं हुआ और ये कहा जाता है कि आपके चिंतन का विषय जो होगा वैसा ही चिंतक बनेगा तो यदि शब्द मात्र चिंतन का विषय रहा अविनाशी ब्रह्म चिंतन का विषय नहीं रहा तो नहीं होगी <coughs> आ, मोक्ष की प्राप्ति अपितु तो संसार्तपाति विनाशी फल ही मिलेगा और ब्रह्म दृष्टि से यदि ओंकार की उपासना करते हैं आ, एक एक मात्रा की तब भी विनाशी फल ही मिलेगा और समस्त ओंकार की पर दृष्टि से उपासना करते हैं तो वो परब्रह्म का प्रापक बनेगा यह अर्थ निकलेगा इसलिए यहां पर कहा कि प्रत्येकमें ब्रह्म दृष्टिया भी प्रत्येकम यानी एक एक मात्रा का चिंतन कर रहा है ब्रह्म दृष्टि से तो भी और ब्रह्म दृष्टिंच बिना संघ समस्त ओंकार का भी चिंतन करता है तो तद उपास मृत्यु अनक्रमात तो ओंकार ओंकार उपासक के मृत्यु का अतिक्रमण नहीं होता मतलब विनाशी फल का ही वह अधिकारी रहता है आगे है भाष्य में एक वाक्य ता आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार अवतरण लिखते हैं ता आत्मनो ध्यान प्रयुक्ता का वो देखिए ननु नाम अपि अत्रणाम मृत्युमें तद अभिन्न तदिभिन्नोकार तथापत्तिया यो अन्वेति यदि तस्तमकारेण्वायतन अन्वेती विद्वामी कथम उपादता अत आहता आत्मन तो एक शंका हुई कि नाम अपि किसृण्मा मृत्युमेंसती सप्तमी है यदि तीनों मात्राएं विनाशी फलवती है तो तदिनओंकार पतनओंकार एने अभिन्न ओंकार वो भी तो तथा होगा यानी विनाशी फल वाला ही होगा तो तथा तो समस्त ओंकार की उपासना में भी विनाशी फलवत्ता की प्राप्ति हुई आपत्या तो ऐसा यदि होगा तो फिर ये जो श्रुति वाक्य है यो यदि इच्छती तस् तत् ये भी श्रुति वाक्य है कि जो जिस प्रकार के फल को चाहता है उसे ओंकार की उपासना से ओंकार रूप आलम्बन से वही फल प्राप्त होता है ये इस वाक्य का अर्थ है विनाशी फल प्राप्त करना चाहेगा तो विनाशी फल प्राप्त होता अविनाशी फल मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो मोक्ष प्राप्त करता है ये छति तत्तिवाक्य बताता तो इस श्रुतिवाक्य की उपपत्ति कैसे होगी इस श्रुतिवाक्य का उत्पादन कैसे करोगे एक प्रश्न हुआ और दूसरा वाक्य एक है कि तम ओंकारेण आयतन अन्वेति विद्वान तत्त शांतम इत्यादि कथम उपाद्यता तो तम ओंकार आयतन ना है सात्विकंडिका में यहीं पर <coughs> तो लोक त्रयात्मक जो फल हैं विनाशी वो भी ओंकार से ही प्राप्त करता है एक एक मात्रा की उपासना से और जो नित्य फल है पर ब्रह्म शांतादि विशेषण वाला उसे भी प्राप्त कर लेता है समस्त ओंकार की उपासना से ओंकार रूपायतन से ही ऐसा बताने वाला जो छठवां मंत्र है सातवां मंत्र यहाँ पर आ रहा है उस मंत्र का भी अर्थ आप कैसे करोगे इसका उत्पादन कैसे करोगे ये प्रश्न हुआ तब इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं अत आह ता आत्मन इति तो ता आत्मनो ध्यानक्रियासु प्रयुक्ता। तो आत्मा के ध्यान क्रिया में प्रयुक्त जो जोता यानी समस्त ओंकार रूप मात्राएं परस्पर संश्लिष्ट ओंकार की मात्राएं जब आत्म ध्यान में प्रयुक्त होती है और आत्मा क्या है तो आत्मा है समस्त ओंकार का लक्षार्थ तो समस्त ओंकार के लक्षार्थ रूप परमात्म ध्यान में समस्त ओंकार रूप परस्पर संस्लिष्ट मात्राओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वे बन जाती हैं अविनाशी फल की प्रापक। यह अर्थ निकलेगा ता आत्मनुन प्रयुक्ता। ऊपर से जोड़ देना वे मृत्युमति नहीं है अपितु अविनाशी फल की ही प्रापक बनेगी इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि ब्रह्म विषया संस्लिष्टास्तु संश्लिष्टाच तु ता न मृत्युमत्य इति न आह प्रयुक्ता इत्यादि और उसी का भाष्य में अर्थ किया जा रहा है ता आत्मनो ध्यान इत्यादि से तो ब्रह्म दृष्टि से परस्पर संस्लिष्ट यानी समस्त ओंकार चिंतन यदि उपासक करता है तो वह उस ओंकार के माध्यम से अविनाशी फल मोक्ष को पाता है यह अर्थ निकलेगा मूल, मूल कंडिकास्थ प्रयुक्ता अन्योन्या अनवि प्रयुक्ता इत्यादि का वह अर्थ है अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है किंच अन्योन्य सक्ता इतरेतर संबद्धा इत्यादि इसका उवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ब्रह्मदृष्टिया संश्लिष्ट संभूय चयुक्ता चेत नायम दोष इत्याह किंचेति तो आयम दोष शब्द से तो लेना मृत्युगोचरत्व रूप दोष विनाशित्व रूप दोष यह दोष नहीं होता है यदि इन ओंकार की तीनों मात्राओं का संश्लिष्ट रूप से और ब्रह्म दृष्टि से चिंतन उपासक करता है पर ब्रह्म के ध्यान में इन मात्रात्र का संश्लिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है तो विनाशी फलवत्ता रूप दोष नहीं होता ये इसका अर्थ है ब्रह्म दृष्टिया संश्लिष्टत्व प्रयुक्ता नाम दोष इश्लिष्टत्व का ही अर्थ है संभूय संस्लिष्ट रूप से का मतलब संभुयाने ने मिला करके एक एक व्यस्त मात्राओं का नहीं समस्त ओंकार का ध्यान इसलिए संश्लिष्टत्व का ही पर्यावाचक शब्द प्रयोग समझना संभुयको। इस अभिप्राय से भाष्य में भाषकर भगवान लिखते हैं कि किंच अन्योन्य सक्ता इतरेतर संबद्धा मूल कंडिकास्त अन्योन्य सक्ता पद का अर्थ कर दिया इतरेतर संबद्धा ये मात्रा का विशेषण है आकार उकार मकार ये तीनों मात्राएं जब अन्योन्य सक्त प्रयुक्त होती है का मतलब इतरे इतर संबद्ध प्रयुक्त होती है किसके लिए तो परब्रह्म के ध्यान के लिए उस समय वे ही मात्राएं बन जाती हैं नित्य फल की प्रापक अविनाशी फल की प्रापक नहीं और एक विशेषण है मात्राओं का जैसे अन्योन्य सत्ता एक विशेषण है ऐसे अनभिप्रयुक्ता अनबिप्रयुक्ता का विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार अनबिप्रयुक्ता में कृत वृत्ति गर्भ समास वृत्ति है न पहले कृत वृत्ति और फिर समास वृत्ति हुई है तो समास वृत्ति का विग्रह बता रहे हैं और कृत वृत्ति कहा है वी और प्र उपसर्ग पूर्वक यूज धातु से अक्त प्रत्यय होकर के प्रयुक्त बन गया स्त्रीलिंग में प्रयुक्ता ये बना है इसमें दो उपसर्ग हैं वी और प्र यूज धातु है अक्त प्रत्यय है हाँ। तो उसका अर्थ कर रहे हैं पहल पहले अनवी प्रयुक्त और फिर दो नए तत्पुरुष समास हुए हैं वी प्रयुक्त शब्द के साथ दो नए तत्पुरुष समास हैं एक नए तत्पुरुष समास हो करके न वी विप्रयुक्ता अभिप्रयुक्ता बना और न अभिप्रयुक्ता प्रयुक्ता बना तो दो नए तत्पुरुष समास और एक तद्धित तो अर्थ कर रहे हैं इसका विग्रह बता रहे हैं कि विशेषण एक, एक विषय विशे एवं प्रयुक्ता वी प्रयुक्ता वी प्रयुक्ता का अर्थ निकलेगा एक एक विषय में ही प्रयुक्त जो मात्रा है वाचक के रूप से अकार मात्रा का उसके विषय में ही यानी उसके वाचार्थ में ही प्रयोग हुआ तो अकार मात्रा का वाचार्थ क्या है तो विश्वाभिन्न विश्वाभि वैश्वानराभिन्न विश्व और जागृत तथा स्थूल प्रपंच ये अकार मात्रा का वाच्य है और उसी के ध्यान में प्रयुक्त अकार मात्रा को कहा जाएगा वी प्रयुक्त अकार मात्रा ऐसे उकार अपने वाच्यर्थ हिरण्य गर्भाभिन्न तेजस स्वप्न एवं सूक्ष्म जगत के चिंतन में ही प्रयुक्त जो उकार मात्रा उसे कहा जाएगा वी प्रयुक्त उकार मात्रा ऐसे मकार मात्रा का अर्थ ईश्वराभिन्न प्राग्ञ सुसुप्ति अवस्था और कारण शरीर इन्हीं के चिंतन के लिए यह है इसका मकार मात्रा का वाच्य अर्थ और उसी के चिंतन के लिए प्रयुक्त मकार मात्रा उसे कहा जाएगा वी प्रयुक्त मकार मात्रा तो विषये प्रयुक्ता वी प्रयुक्ता एक, एक पर पास नंबर टिप्पणी है कि एक, एक विषय यानी जागृताधि रूपे इत्यथ इन आकार उकार मकार मात्राओं का एक एक विषय ने उनका अपना जो वाच्यार्थ है जागृत अवस्था और आदि शब्द से विराड़ा भिन्न विश्व ये सब लेना और स्थूल प्रपंच स्थूल भोग्य इसी के लिए इसी के चिंतन में प्रयुक्त आकार मात्रा उसे कहा जाएगा वी प्रयुक्त आकार मात्रा और आगे है न तथा वी प्रयुक्ता इति अभिप्रयुक्ता अभिप्रयुक्ता इसमें वी प्रयुक्ता के साथ नये का तत्पुरुष नये तत्पुरुष समास होकर के बना न विप्रयुक्ता अभिप्रयुक्ता नये के नकार का लोप होकर के अभिप्रयुक्ता बना न ब्राह्मण अब्राह्मण जैसे बनता है का है एक एक वाच्यार्थ में मात्र प्रयुक्त नहीं है जो मात्राएं अकार उकार वे हो जाएगी अविप्रयुक्त और फिर और एक नए तत्पुरुष समास हुआ है यहां अभिप्रयुक्त नहीं है न मूल में है अनभि और एक नए तत्पुरुष समास हुआ तो बना न अभिप्रयुक्ता अनभि प्रयुक्ता न अभिप्रयुक्ता ये है दूसरे नए तत्पुरुष समास का विग्रह तो न अभिप्रयुक्ता अनभिप्रयुक्ता तो दो बार जब नए की आता है तो फिर नय द्वय रहित शब्द जो होता है उसका जो अर्थ निकलेगा वही अर्थ निकलता है दो नये से युक्त उस पद का भी वही अर्थ निकलेगा जो नये के बिना शब्द का अर्थ था तो नये के बिना क्या है विप्रयुक्त विप्रयुक्त का जो अर्थ था वही अर्थ अनभिप्रयुक्त शब्द का निकलेगा अभिप्रयुक्ता का अभिप्रयुक्त ऐसा एक नए से युक्त होगा तो विप्रयुक्त के अर्थ से विपरीत अर्थ निकलेगा और अभिप्रयुक्त के साथ फिर नए तत्पुरुष समास करके और एक अनविप्रयुक्त ऐसा बनाएंगे तो अनभिप्रयुक्ता का अर्थ निकलेगा वही जो विप्रयुक्त शब्द का अर्थ था विप्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या था कि आकार उकार मकार मात्राएं अपने अपने वाचार्थ मात्र में प्रयुक्त ये जो विप्रयुक्त शब्द का अर्थ है वही प्रयुक्त का भी अर्थ निकलेगा ये जब प्रयुक्त होगी यानी वी प्रयुक्त होगी अनविप्रयुक्त कहना और वी विप्रयुक्त कहना एक अर्थ निकलेगा समान अर्थ है तो विनाशी फल की प्रापक उन्हें तो कहा गया प्रयुक्त मात्राओं को तीसरो मात्रा मृत्यु मृत्युमत्य और यही प्रयुक्त मात्राएं जब अन्योन्य सक्त प्रयुक्त होती है अन्योन्य सक्त एक विशेषण आ गया तो प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता प्रयुक्ता चेत ऐसे ऊपर से जोड़ देना तो ये मात्राएं जब अनविप्रयुक्त यानी एक एक विषय मात्रा में प्रयुक्त होने वाली आकारादी मात्राएं जब अन्योन्य शक्त हो प्रयुक्त होगी का मतलब संश्लिष्टतया प्रयुक्त होगी <coughs> तीनों मिलकर के समस्त ओंकार के लक्षार्थ परब्रह्म के ध्यान में प्रयुक्त होगी तो माना जाएगा अनभि प्रयुक्त अन्योन्य सत प्रयुक्त ये तीनों मात्राएं हुई इन तीनों विशेषणों का मिलकर के अर्थ निकलेगा समस्त ओंकार का परब्रह्म दृष्टि से प्रयोग किया जा रहा है पर के ध्यान में यदि समस्त ओंकार का प्रयोग किया जाता है तो वह अविनाशी फल वाला होता है ओंकार यह अर्थ निकलेगा था था था था। आ, एक मात्र नहीं नहीं नहीं टीका में वो नहीं है टीका में तो ये है ब्रह्मदृष्ट्यापि दृष्टिया प्रत्येक तासका नाम ब्रह्म दृष्टिया प्रत्येक उपासका मृत्यु अनतिक्रमात् ऐसा नुअ करिए का अर्थ निकलेगा ब्रह्मदृष्टि से भी एक एक मात्रा की उपासना करने वाला मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता का अर्थ है विनाशी फल कोई प्राप्त करता तो है। तो छे नंबर टिप्पणी में वो जो लिखा है ना कि ब्रह्म इति इतिशेष इस ब्रह्म को प्रत्येकम के पास लगा दीजिए तो प्रत्येकम ब्रह्म दृष्ट्यापी ऐसा जोड़ दीजिए तो प्रत्येकम यानि एक एक मात्रा का ब्रह्मदृष्टि से चिंतन करने वाले को भी विनाशी फल ही प्राप्त होगा यह अर्थ निकलेगा प्रत्येक ब्रह्म दृष्टिया उपासका नाम ब्रह्म दृष्टिया प्रत्येक उपासका नाम मृत्यु अनतिक्रमात्वाक्य बना दूसरा वाक्य है ब्रह्म तो नहीं क्योंकि शास्त्र आलंबन तो बताएगा शास्त्र कि शास्त्र जिस आलम्बन को लेकर के परब्रह्म की दृष्टि करने के लिए कहेगा उसी आलम्बन में करनी पड़ेगी तो शालिग्राम में विष्णु दृष्टि और नर्मदेश्वर में शिव दृष्टि शास्त्र कहता तो ये नहीं कि हम नर्मदेश्वर में विष्णु दृष्टि करके वो फल पा तो जो शिव दृष्टि करने से फल होगा वो फल विष्णु दृष्टि करने से नहीं होगा क्योंकि तो शास्त्र कहता है कि वैसा ही करो ऐसे शास्त्र कहता है कि समस्त ओंकार में ही परब्रह्म की दृष्टि करो तो उसका फल अविनाशी होगा और परब्रह्म की दृष्टि समस्त ओंकार में न करके आकार रूपी एक एक आकार उकार मकार रूपी एक एक मात्रा में कर रहा है तो शास्त्र ने जो बताया उससे भी प्रीत हुआ आलम्बन शास्त्र कर रहा है समस्त में और हमने किया एक एक में तो विनाशी फल का ही प्रापक होगा तो इसलिए टिप्पणीकार ने ब्रह्म दृष्टिया प्रत्येकम उपासका नाम मृत्युअनिक्रमात् वाक्य ये बनाया और दूसरा वाक्य बनाया विना इसमें दृष्टि से लेना समस्त ओंकार तो समस्त ओंकार की उपासना करने वाले को भी यदि ब्रह्म दृष्टि से नहीं करता लेकिन समस्त ओंकार की उपासना कर रहा ब्रह्म दृष्टि की नहीं है ब्रह्म दृष्टि नहीं तो विनाशी फल ही प्राप्त करेगा का मतलब अविनाशी फल प्राप्त करने के लिए समस्त ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करनी होगी ब्रह्म दृष्टि से ही समस्त ओंकार का चिंतन अविनाशी फल का प्रापक है ये निकलेगा <coughs> तागे तो भाष्य में गे भाष्यमहे कि विशेषण ध्यान कालेसु क्रियासु बाह्याभ्यंतरमसु जागृतस्वपन सुषुप्तस्थनपुर पुषिधन लक्षण योगक्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु सम्यनकाल प्रयोजितासु न कंपते न चलती जो योगी तो किम तरी ये एक प्रश्न है जो एक एक अपने अपने वाचार्थ में प्रयुक्त मत्रएं हैं वे विनाशी फल की ही प्रापक है यदि और अन्योन्य संस्लिष्ट ये मात्रात्र अविनाशी फल तो की प्रापक है तो वो ध्यान किस प्रकार होगा ये एक प्रकार से प्रश्न है किमतर ही इसे तो उत्तर दिया जा रहा है कि विशेषेण एक कालेसु क्रियासु बाह्याभ्यंतरमध्यसु जाग्रस्वसुषुप्तस्थान पुष अभिध्यानलक्षसु योगक्रियासु प्रयुक्तासु समन प्रयोग प्रयोजितासु न कंपते तो ये जो विशेष रूप से एक एक के ध्यान काल में अलग अलग क्रियाओं में प्रयुक्त जो ये अलग अलग तीन मात्राएं हैं इनका और चिंतन भी इनके माध्यम से चिंतन किया किसका यानी इन इन में दृष्टि यदि जागर स्वप्न सुसुप्त स्थान जो पुरुष है इन्हीं का अभिध्यान एक एक मात्राओं में एक एक पुरुष का ध्यान करता है यदि तो पहले बताया वो विनाशी फल का प्रापक होगा लेकिन अब क्या हुआ कि इन्हीं के वाचक आकारादि मात्रा त्रय का और उनके वाच्यार्थ इन सुसुप्त स्थान वाले विश्वादि पुरुषों का एक प्राज्ञादि पुरुषों का सुसुप्त स्थान आदि तो सुसुप्त स्थान प्राग्ञ का है ना हिरण्यगर्भ का है तेजस तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ का है स्वप्न और जागृत स्थान है ओविराड अभिन्न विश्व का तो ये जो पुरुष है सुसुप्त स्थान आदि पुरुष या प्राज्ञादि पुरुष इनके अभिध्यान में प्रयुक्त जो ये अलग अलग आकारादि मात्राएं थी उनका यदि सम्यक प्रयोग होता है आत्मध्यान में तो योग क्रियासु का अर्थ निकलेगा आत्म ध्यान तो आत्म ध्यान में इनका ठीक ठीक प्रयोग यदि करते हैं तो ठीक प्रयोग क्या होगा अन्योन्य संश्लिष्ट प्रयोग समस्त ओंकार का प्रयोग समस्त ओंकार को प्रतीक मानेंगे और दृष्टि होगी उसमें ओंकार के लक्षार्थ परब्रह्म की तो फिर वह विनाशी फल का प्रापक न बन करके बनेगा समस्त ओंकार अविनाशी फल का प्रापक इस दृष्टि से लिखते हैं योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु यानी सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु सम्यक प्रयुक्तासु का अर्थ कर दिया कि सम्यक ध्यान काले सम्यक ध्यान क्या होगा समस्त ओंकार के लक्षार्थ परमात्म दृष्टि से ओंकार समस्त ओंकार का ध्यान ये है सम्यक ध्यान और उस सम्यक ध्यान काल में प्रयुक्त जो ये मात्राएं हैं प्रयुक्त का अर्थ कर दिया प्रयोज प्रयोजितासु यानी इनका प्रयोग किया जा रहा है परमात्मा ध्यान में वो होगा परस्पर संश्लिष्टतया प्रयोग इनका और इस प्रकार का प्रयोग करने वाला यानी समस्त ओंकार में पर दृष्टि करने वाला उपासक ऐसा यदि करता है तो कहते हैं ज्ञ यानी उपासक ज्ञ का अर्थ हुआ योगी योगी है यहाँ पर उपासक और वो क्या करता है तो न कंपते यानी न चलती वो विचलित नहीं होता हाँ मतलब उसे कहीं से भी विक्षेप नहीं होता गे का ही आगे अर्थ करते हैं यथोक्त विभागज्ञ ओंकारस्य इत्यर्थ गे का अर्थ कर दिया योगी योगी का भी अर्थ कर दिया यथोक्त ओंकार की इस मंत्र में जो मात्राएं बताई हैं तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता इत्यादि और इस विभाग को ठीक ठीक से जो जानता है व्यस्त मात्राएं विनाशी फल की ही प्रापक हैं उनके वाचार्थ रूप से चिंतित होने पर उपासित होने पर और ये अन्योन्य संस्लिष्ट मात्राएं यही मात्राएं जो केवल अलग अलग अपने अपने वाचार्थ दृष्टि से उपासित होने पर विनाशी फल की प्रापक जो आकारादी मात्राएं हैं, हैं यही परस्पर संस्लिष्ट यानी समस्त ओंकार के रूप में एकीभूत होकर के संगत होकर के उनके लक्षार्थ के रूप में चिंतित हो जाती हैं तो चिंतित होने का अर्थ है उपासित होना यानी उनकी उपासना होना पर ब्रह्म की दृष्टि से यदि उपासित होती हैं तो मोक्ष प्राप्त कराती हैं ये जो विभाग बताया गया इस विभाग को ठीक ठीक से जानने वाला ओंकार की मात्राओं का प्रयोग विनाशी फल की प्राप्ति के लिए कैसा किया जाता है अविनाशी फल की प्राप्ति के लिए कैसा किया जाता है इसे ठीक ठीक समझने वाला जो उपासक उसे कहा गया यथोक्त विभाग के ओंकार से तो ओंकार की मात्राओं के यथोक्त विभाग को अच्छी तरह से समझने वाला वह न चलती तो ऐसे अच्छी तरह से समझ करके क्या करेगा वो संश्लिष्ट प्रयोग करेगा सम्यक ध्यान में मतलब समस्त ओंकार के लक्षार्थ रूप से ही समस्त ओंकार की उपासना करेगा तो फिर न कंपते वो कंपित नहीं होगा कंपन है अशांति विक्षेप विक्षेप की अनुभूति नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा तो वो अपने आप से कभी किसी को विक्षेप नहीं होता और वो स्वयं आत्मरूप होने के कारण जब उपासना परिपक्व होगी तब उसका फल बताया जा रहा है ना तो उपासना के परिपाक होने पर उपासक देखेगा कि ये सब कुछ मेरा ही विवर्त स्वरूप है ऐसा समझेगा ना ऐसी समझ उसके अंदर आएगी तो उसे विक्षेप नहीं होगा विक्षेपक दूसरा कोई न होने से उस दृष्टि से यहां पर कहते हैं कि यथोक्त विभाग योगी न चलती <coughs> तात्पर्या बताते न तस् एवं विधह चलनम उपपद्यते कहते हैं कि एवं विदह इस प्रकार परमात्मदृष्टि से ओंकार की उपासना करने वाला उपासक का चलन उपपन्न नहीं होता चलन उचित नहीं होता। क्यों तो कहते हैं इसलिए कि यस्मात जाग्रत यस्मात्पन सुसुप्त पुरुषा सहस्थान रूपेण। ओंकारात्म रूपे न दृष्टा ओ दृष्टा यहां तक लीजिए क्यों यशमात है न जिस कारण से जाग्रत स्वप्न सुसुप्त जो पुरुष है और उनके जो स्थान है जाग्रत और स्थूल देहादि रूप इनके साथ उनके अपने अपने स्थान यानि अभिमान के विषय विश्वादी के अभिमान के विषय और विश्वादी जो पुरुष इनका मात्रात्रय रूपेण न ओंकारात्म रूपे दृष्टा तो ओंकार त्रय रूप मात्रात्रय रूप जो ओंकार है समस्त ओंकार और उस समस्त ओंकार का जो लक्षार्थ है उस लक्ष्यार्थ रूप से चिंतित है समस्त ओंकार इसलिए ओंकार का लक्ष्यार्थ जो परमात्मा तद से ही ये सब सुसुप्त पुरुषादि भी देखे गए जैसे विवेकी भ्रांत पुरुष को रस्सी में दिखने वाले सर्पादि को सर्पद्डादि को देखता है रस्सी रूपी ऐसे उपास समस्त ओंकार की परमात्म दृष्टि से उपासना करने वाले उपासक ने ये एक एक मात्राएं और उनके वाचार्थ को परमात्म रूप से ही ग्रहण किया है जैसे विवेकी पुरुष रस्सी रूप से ही ग्रहण करता है सर्प को ऐसे ये ओ, ओंकार की एक एक मात्राएं उनके वाचार्थ सुसुप्त पुरुषादि का ग्रहण उसे अपने उपास्य परमात्मा के रूप में ही हो रहा है परमात्मा से अलग इनका ग्रहण नहीं हो रहा है उपासक को जब उपासना का परिपाक होता है तब तो दूसरा कोई अपने उपास्य से अलग दिख ही नहीं रहा है तो फिर उसे विक्षेप कौन पहुंचाएगा विचलित कौन करेगा उस परमात्म भाव से कोई विचलित नहीं कर पाएगा इसलिए कहते हैं कि सही एवं विद्वान सर्वात्मभूत ओंकारमय को वह उपासक ही यानी जिस कारण से एवं विद्वान यानी सब का अपने उपास्य परमात्म रूप से ग्रहण करने वाला उपासक स्वयं भी सर्वात्मभूत हो जाता है सर्वात्मभूत होता है मतलब सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है तो सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ उपासक ओंकार मय है जो सर्वात्म रूप ओंकार है तदात्मक ही उपासक भी हुआ उपासना के काल में इसलिए कहते कुतो वा चलेत कश्मिन वा, तो किस कारण से वह अपने उपास्य भाव से विचलित होगा और किस फल विषय को लेकर के विचलित होगा का अर्थ है ये आक्षेप अर्थ में होने से उसे विचलित करने वाला कोई निमित्त भी नहीं और कोई विषय भी नहीं है हेतु नहीं है इस पर थोड़ी टीका है टीका की चर्चा हम लोग कल करते हैं जागृत पुरुष इत्यादि पर ओ पूद्रंकर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रंपेमाक्षर्जत्र स्रैरुवा गुंस्यनूसम देवितयु स्वस्ति न